नमः ओम शांति शांति शांति सिद्धांत के दिया एक लोग जैसे वेद को स्वरूप तो तीन क्षण ख्षन, क्षणिक मानते हैं ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं और वर्णों का क्षणिकत्व को लेकर के वेद क्षणिकत्व तो ये भी नहीं है क्योंकि वर्ण भी क्षण नहीं है वेद भी क्षणिक नहीं है वर्ण भी क्षणिक नहीं है इसलिए आगे टीका में पूर्व पक्षी पूछता है ननु एवं तरी कथम वेदान उत्पत्ति महत्व फिर वेद को उत्पत्ति वाला कैसे कहेंगे और उत्पत्ति महत्व के चलते तत अन्यत्व एक कैसे होगा इतना संख्या मूल में कहते तथाच तथाच तथा चाच अर्थात वेदान वेदान स्वरूपत्व वर्ण द्वारा च क्षणिकत्व अभाव स्वरूप से भी क्षणिका नहीं हुआ और वर्णों के चलते भी क्षणिका नहीं हुआ क्योंकि वेद और वर्ण ये दोनों में प्रतिभिज्ञा होती है तो जो उसने पढ़ा था वेद वही वेद हमने पढ़ा स्वयं गकार इस प्रकार की प्रतिभिज्ञा के चलते ये सब नहीं हुए मूल में तथा वर्ण पद वाक्य समुदाय से चाहे वर्ण समुदाय कहे पद समुदाय कहे वाक्य समुदाय कहे वेदादि आकाश जैसा सृष्टि कालिनो उत्पत्ति मत प्रलय कालीन ध्वंस च चृष्टि काल में उत्पन्न होंगे और प्रलय काल में ध्वंस हो जाएंगे ध्वंस का न तो मध्य वर्णानाम उत्पत्ति विनाश हो मध्य में अर्थात उत्पत्ति और सृष्टि और प्रलय इसका बीच में अगर वर्णों का उत्पत्ति विनाश मानेंगे क्यों कहेंगे श्रवण हुआ फिर श्रवण नहीं हुआ अब श्रवण हुआ तो कहेंगे वर्णों का उत्पत्ति हो गया नहीं हुआ तो नाश हो गया ऐसा अगर मानेंगे तो अनंत गोकार और कल्पना करना पड़ेगा प्रति बार सुने तो उत्पन्न हुआ नाश हो गया तो तो अनंत ककार कल्पने गरवाद टीका में ननु एवं तरी सृष्टि का आदि से लेकर के प्रलय पर्यंत रहेंगे एवं सर्वदा वर्ण सृष्टि का आरम्भ से अंतिम तक रहेंगे और तो सर्वदा उनका श्रवण होना चाहिए तो गुरु पक्षी कहता है कि कूतो न क्यूँ वर्ण का अभिव्यक्ति नहीं होता है सिद्धांत उत्तर देता है मूल में अनुच्चारण दशायाम वर्णान अभिव्यक्न्यक्ति क्यों तदुच्चारण व्यंजक उच्चारण रूप व्यंजक अभाव जिस समय में अनुच्चारण हो रहा है वर्ण का अनभिव्यक्ति हो जाएगा तो क्यों वर्ण का अभिव्यक्ति करने का हेतु कहते तो हैं तद रूप व्यंजक उच्चारण होने पर ही वर्ण का व्यक्ति अभिव्यक्ति होती है तो व्यंजक हो गया उच्चारण व्यंजक नहीं है तो व्यंज भी फिर नहीं दिखेगा हैं जैसे दृष्टांत देते अंधकार स्थल अनुपल तो अंधकार स्थल में घट अनुपलंब घट का उपलब्धि नहीं होती है क्या तब तो हम कहेंगे कि घटो नाश्ती नहीं।, नहीं कहेंगे व्यंजक नहीं है व्यंजक कौन होगा वहाँ तो आलोक प्रकाश प्रकाश तो रूप व्यंजक नहीं होने से जैसे घट का अनुभव नहीं होता है विद्यमान होने पर भी इसी प्रकार वर्ण विद्यमान होने पर भी उसका व्यंजक है उच्चारण उच्चारण नहीं होने से उपलम्ब नहीं होता है टीका में पूर्व पृष्ठा में उत्पन्नो गकारो नष्टो गकार इति प्रत्यात ऐसे ज्ञान होता है तो हमारा बुद्धि में आता है हम जो सुनते हैं कहते है उत्पन्न जब बंद हो गया कहते नष्टो गकार तो प्रतिहत उपलम्बा तो इसलिए मध्ये मध्ये क्योंकि सिद्धांत कहता है सृष्टि प्रलय मध्य में उत्पन्न नहीं होता है सृष्टि प्रलय मध्ये मध्यम कथम न अस्थीय अस्थीयते न स्वीकृत इति असंख्य क्यों स्वीकार नहीं करते अस्थीयते स्थिर कैसे हो गया कुतो न कहा उत्पन्न इत्यादि प्रत्यय पूर्व पक्षी कहता है ऐसा हमको ज्ञान होता है सिद्धार्थ कहते हैं उत्पन्न गकार इत्यादि जो प्रत्यय ये ज्ञान स्वयं गकार प्रत्यभिज्ञा विरोधात अगर हम उत्पन्न गकार आपको ज्ञान होता है ऐसा कहेंगे तो स्वयं गकार ये प्रत्युभिज्ञा के साथ उत्पन्न गकार का विरोध होगा अगर नूतन उत्पन्न होगा तो स्वयं कैसे कहेंगे तो ये प्रत्यभिज्ञा के साथ विरोध होने से जो उत्पन्न गकार इस प्रकार की जो प्रत्यय होती है ये अप्रमाण अर्थात ये ब्रह्म होता है वास्तविक हमको अर्थात स्वयं गोकार उसी का ही खाली प्रतीति होती है नूतन उत्पन्न होता नहीं तो पूर्व पक्षी कहेगा किन्तु तो हमको तो लगता है कि नया हम सुने उत्पन्न हुआ तो इसलिए मूल में आगे कहते हैं वर्ण अभिव्यंजन अभिव्यक्ति जनक वर्णों का अभिव्यक्ति का जनक कौन है ध्वनिगत उत्पत्ति ध्वनि की उत्पत्ति होने से हम वर्णों की उत्पत्ति कह देते है तो वर्ण का अभिव्यक्ति का जनक हो गया ध्वनि ध्वनिगत उत्पत्ति निरूपित परंपरा संबंध विषय प्रमाण ध्वनि की उत्पत्ति हुई ध्वनि के नाश हुआ तो ये जो ध्वनिगत उत्पत्ति और नाश को हम वर्णगत उत्पत्ति नाश में डाल देते हैं जैसे प्रकाश दिखा तो घट दिख गया प्रकाश चला गया तो घट दिखा हम कहते हैं की घट उत्पन्न हुआ नाश हो गया जिस प्रकार वास्तविक तो प्रकाश तो का अभिव्यक्ति का जनक हो गया ध्वनि टीका में श्यामो घटो उत्पन्न इति रक्त जैसे होता है उत्पत्ति बिना विनाशबद्ध ध्वनि संबंधात रक्तोघ उत्पन्न प्रतिथिब्थ ये तो प्रत्यय जैसे उत्पत्ति विनाश वाला ध्वनि संबंधात यहाँ जो उत्पत्ति विनाश बद है वो मधु है अर्थात वर्णों का उत्पत्ति प्रत्यय रक्तो घट उत्पन्न इति प्रती जैसा होती है इसी प्रकार की उत्पत्ति विनाश वाला जो ध्वनि है तो वो ध्वनि का उत्पत्ति विनाश को लेकर के ध्वनि उसका संबंध से वर्ण में उक्त प्रत्यय उक्त प्रत्यय अर्थात तो उत्पत्ति विनाश प्रत्यय ये हो जाता है तो होने से ध्वनि का ध्वनि निष्ठा उत्पत्ति विनाश को वर्ण निष्ठा मान लेते हैं ये भ्रम ही है प्रमाण नहीं है अथवा कहेंगे ना इसको तो प्रमाण माना जाता है तब तो फिर परम्परा संबंध विषयत्वात प्रमाण वर्थ परम्परा थोड़ा कम दिखता है परम्परा संबंध विषयत्वात् परस्पर दिखता है परंपरा वो मूल में दे दिया ना नर्ण अभिव्यक्ति जनक ध्वनि गत उत्पत्ति निरूपित परंपरा संबंध विषय तो वही परंपरा संबंध विषय का प्रमाण होगा हाँ परस्पर थोड़ा उसका पूछ दिखता है तो परंपरा परम्परा मूल में तस्मात न वेदा नाम जैसे नया इकलो वेद का क्षणिको कहते हैं वो वेदांति कहता है कि क्षणिक नहीं है आगे अथ अपि मीमांस कंकते मीमांस वेद को कैसा मानता है द्वितीय मानता है तो वो वेदांति को कहता है अगर आप ये वेद को बिहद आदि आकाश जैसा उत्पत्ति वाला मानेंगे तो फिर ये तो पौरुष मतलब पौरुषेत्व तो आ जाएगा उसमें क्योंकि कोई भी उत्पन्न होगा तो ही होगा अप सिद्धांत तो हो जाएगा मूल में ननु नण अभाविद आदि प्रपंचवत उत्पत्ति मत्व न वेद तो अगर बेहद आदि आकाश आदि प्रपंच जैसा अगर उत्पत्ति वाला होगा तो परमेश्वर कर्तिक परमेश्वर वहां कर्ता हो जाएंगे अन्य से पौरुषेय आपका मत में ही वेदांत तो मत में पौरुषेय हो जाने से अपौरुषेयत्वानी तब तो सिद्धांत तो भजिये तो, तो आपका सिद्धांत तो ये भंग हो जाएगा भजिये तो बिदलिन का रूप आप जो वेद को अपौरुषेय कहते हैं अभी और नहीं हो पाएगा पौरुषेय हो जाएगा टीका में अस्माक मते सिद्धांत कहता है वेदान उत्पत्ति मतवी वेद का उत्पत्ति होता है सृष्टि का आरंभ काल में होने पर भी पौरुषेयत्व अभाव उत्पत्ति तो होती है किंतु पौरुषेय नहीं है नहीं होने से न अप सिद्धांत है आशय न आह सिद्धांत मीमांस का सिद्धांति के ऊपर दोष दिया जी। जी। उत्पत्ति मत होगा तो पौरुषेय होगा तो सिद्धांत कहता है कि उत्पत्ति मत भी है किंतु पौरुषय नहीं है मूल में सिद्धांत कहा ना नहीं है तो क्यों नहीं है उसको सिद्धांत विकल्प करके निषेध करेगा तो पौरुषेयत्व अभिप्रेत्य अस्मन मत तद आपाध्य किसी प्रकार की पौरुषे को बुद्धि में रख करके हम लोग का मन, मतलब मत में वेदांत तो मत में वेद में पौरुषे आप तो आपादन करते है तद तो आपाद्य पौरुषे तो आपाद्य थे पौरुषत्व का तो क्या अर्थ है किम पुरुषेण उच्चार्य मणत्व पौरुषत्व तो हो जाएगा अर्थात तो उच्चारण होना चाहिए तभी तो पौरुषे कहेंगे किंबा पुरुषाधीन उत्पत्ति कत्व पुरुष के द्वारा मतलब पुरुष के अधीन उत्पत्ति जिसका पुरुषाधीन जिस उत्पत्ति यश वेद तो वेद में आ जाएगा पुरुष अधिन उत्पत्ति कत्व उच्चारण करता है अथवा तो उच्चारण तो नहीं करता है तो उसका अधीन में उत्पत्ति होता है ये हो जाएगा इति विकल्पे आद्यम निराकरोति आद्य क्या है उच्चारण उच्चारणत्व तो, उच्चार्य माणत्व तो। उच्चार्य कैसे बनेगा तो करें। करें। करें। करके, करो, कर्मणि, कर्मणि, उच्चारण का विषय विकल्प आदि निराकर मूल में न ही ताबत पुरुषेण उच्चार्य मान तुम पौरुषेयत्व पुरुष के द्वारा उच्चारण होने से पौरुषेय कहा जाएगा ऐसा नहीं है क्यों गुरु मत अध्यापक परम्परया तो अध्यापक परम्परया अगर वेद का अध्ययन होगा तो पुरुषों का उच्चारण सब चलेगा बीच बीच में तो होने से उसको भी पौरुषेय मानना पड़ेगा किंतु प्रभाकर तो वेद को पौरुषे नहीं मानता है मीमांसक है तो वो वेद को तो अपौरुषेय नित्य कहने वाला है गुरु मत अध्यापक परम्पर या पौरुषेय तो तो इसलिए उच्चारण करने से पौरुषेय कहा जाएगा ये बात नहीं है और द्वितीय विकल्प हो गया था पुरुषाधीन उत्पत्ति ठीक तो? है में मौनी श्लोकाधेर अपौत्व आपत्ति अच्छा एक तो दोष हुआ गुरु मत में तो आ जाएगा और पुरुषेण उच्चार्य मणत्व पौरुषेयत्व मौनी का जो श्लोक है वो तो उच्चारण हुआ नहीं, नहीं हुआ तो फिर अपौरुष मानना पड़ेगा तो मौनी उसका लिख दिया अथवा उच्चारण नहीं किया देर उच्चारण किया नहीं हुआ उच्चारण नहीं हुआ लेकिन लिपि लिख दिया तो, तो, तो लिपि हुआ किंतु लिपि तो तो को पढ़ के दूसरे को अर्थ ज्ञान हो जाएगा ना तो इसी प्रकार तो अभी वहा उच्चारण नहीं होने से अपौरुषेय मानना पड़ेगा फिर वो अपौरुषेय नहीं है वो तो है स्वबुता प्रत्याह अर्थात पुरुषाधीन उत्पत्ति ये भी नहीं है मूल में ना भी पुरुषाधीन उत्पत्ति पौरुषेयत्वम पौरुषेयत्व नया एक लोग जैसे कहते हैं ईश्वर पुरुष है उसका अधीन से उत्पत्ति होता है ऐसे भी वो नहीं है टीका में नयायिक हाँ। लोग कैसे है? अनुमान देते है वेदाह पौरुषे वाक्यदिप्त न्यायिक अभिमत पौरुषेयत्व अनुमान है न्यायिक लोग वेद को पौरुषेय पौरुषे सिद्ध करने के लिए इस प्रकार के अनुमान देते हैं अभी सिद्धांत कहता है कि मीमांसकों को अगर आप हमारे ऊपर दोष देते हैं कि वेद पौरुषय हो जाएगा तो आपका मत में और पौरुषय कैसे कि पुरुषाधिनो उत्पत्ति जा। जा। अगर हमारे ऊपर आप ये दोष देंगे कि पुरुषाधिनो उत्पत्ति महत्व वेद में पौरुषेत्व ये तो नयायिक लोग अनुमान से सिद्ध करते हैं अगर हम भी ऐसे ही मानेंगे तो नयायिक लोग जो अनुमान देंगे हम कहेंगे सिद्ध साधन हम तो मानते है इस प्रकार के उत्पत्ति किंतु हम इस प्रकार सिद्ध साधन नहीं देते हैं क्योंकि हम उस प्रकार नहीं मानते हैं तो यहां उस बात को कहता है न्यायिक अभिमत पौरुषत्व अनुमान न अस्मदादी अभिपेत पौरुषत्व साधनात् हमारे ऊपर आप जो अभी पौरुषत्व का लक्षण डालते हैं अगर ऐसा हमारा मत होगा तब अस्मदाधीना सिद्ध साधनता पते अस्मदाधीना हम लोगों के द्वारा नयायिक अनुमान में सिद्ध साधनम ऐसा दोष दिया जाएगा किन्तु हम ऐसा दोष के ऊपर देते नहीं क्योंकि हम सिद्ध साधन मानते नहीं है इस प्रकार की उत्पत्ति महत्व अर्थात तो पुरुष पुरु अधिनो उत्पत्ति महत्व हम मानते नहीं मूल में नयायिक्व अनुमान अस्मदादी न सिद्ध साधन पत्ते टीका में दे दिया नया एक अभिमत पौरुष तो अनुमान न अस्मदादी अभिपय पौरुष अस्मदादि सिद्ध साधन ना ये तो मिला करके लिख दिया ना अनुमान और न का भी यहाँ अन्वय घटता नहीं अनुमान न ऐसे यहाँ अर्थ आता है तो ये नौ अधिक हुआ ये होना नहीं चाहिए कल मैं दूसरा पार्ट देख करके इसको तो मूल में है ना अनुमान है अर्थात नया एक का अनुमान में अर्थ ऐसा ही आना चाहिए अनुमान न करेंगे तो थोड़ा लक्षण जैसा लेकर के घटाना पड़ेगा इन मूल में अनुमान है दिया है ठीक देगा नया एक जो अनुमान है उसमें अस्मदादी ना सिद्ध साधनत्व पते हम लोग के द्वारा फिर सिद्ध साधनत्व ये मतलब कहना पड़ेगा कि हम लोग ऐसा देता नहीं देते नहीं ठीक है तरी किम विधम तो ये दोनों प्रकार के नहीं है तो सिद्धांत आगे टीका में कहते हैं यद अभाव अच्छा किम विधम पौरुषेत्व पूर्व पक्षी कहता है कि यद अभाव मते उत्पत्ति मता वेदा अपौरुषेत्व सिद्धिये आपका मत में पौरुषत्व का क्या अर्थ करेंगे जिसके चलते यद वेद अपौरुषेय है पौरुषत्व का क्या लक्षण करेंगे जो कि वेद में नहीं रहेगा नहीं रहने से भवता मते आपका मत में उत्पत्ति मता वेदाना वेद तो उत्पत्ति वाले होंगे किन्तु तो अपौरुषेय स्व ये सिद्ध ये कैसे होगा इतना आशंक्य परिहर मूल में किन्तु पौरुष्त्व का लक्षण होगा सजातीय उच्चारण अनपेक्षीय उच्चारण विषयत्व सजातीय उच्चारण को अपेक्षा नहीं करके जो उच्चारण किया जाता है जब वाल्मीकि महर्षि रामायण लिखें सजातीय उच्चारण को अपेक्षा करके वो उच्चारण किया वो तो अपना बुद्धि से किए तो इस प्रकार की जहां आएगा सजातीय उच्चारण अनपेक्षीय उच्चारण का विषय इसको कहेंगे पौरुषे अगर सजाती और उच्चारणों का अपेक्षा करके उच्चारण करता है जिसे दू तो जाता है कहीं कुछ कहने के लिए वो तो दुर्योधन जो वाक्य कहेगा उसका बिल्कुल सजाती उच्चारण करेगा जाकर के पांडव राशवा में तो होने से दूत तो का वाक्य को पौरुषेय नहीं कहा जाता है मतलब वहां दुर्योधन को लेकर के पौरुषेय कहा जाएगा किन्तु दूत तो को कर्तृत्व नहीं रहता उसमें तो इसी प्रकार की जहाँ स्वयं अर्थात वक्ता सजातीय उच्चारण को अपेक्षा नहीं करता अपना बुद्धि वैभव से कहता है वो पौरुष हो जाएगा सजातीय उच्चारण को अपेक्षा नहीं किया ऐसे होने से पौरुष हो। जो सजातीय उच्चारण को अपेक्षा करके करेगा वो पौरुषे नहीं हुआ क्योंकि तो सजातीय उच्चारण पहले हुआ है उसको ये कह दिया तो उसमें कर्तृत्व नहीं आएगा तो पौरुषे नहीं होगा सजातीय उच्चारण अनपेक्षीय उच्चारण अपेक्षा करके उच्चारण हो जाएगा तो अपरुष होगा अनुवाद ना अनुवाद वही मतलब अनुवाद अर्थात वो उसका करता नहीं हुआ सजातीय उच्चारण पहले कोई उच्चारण किया है उसको अपेक्षा करके अपेक्षा करते अर्थात तो उसी का फिर बोल देना तो जो बोल दिया बात में उसका कर्तित्व रहा पहले सजातीय उच्चारण था उसी को फिर दोबारा बोल दिया उसका कर्तृत्व तो नहीं है वो पुरुष पौरुषय नहीं कहा जाएगा तो किन्तु जहाँ सजातीय उच्चारण को अपेक्षा नहीं करके नूतन उच्चारण किया वो होगा, सजातीय उच्चारण को अपेक्षा नहीं जे, जे, करके नूतन उच्चारण किया वो पौरुषय होगा ये पुरुष कह रहा है ना जे, जे, पहले उच्चारण हुआ है उसको अपेक्षा करके अर्थात तो उसके अनुसार ठीक ऐसे ही बोल देगा वो उसका कर्तृत्व तो नहीं है वो अपौ होगा किंतु जहाँ सजातीय उच्चारण को अपेक्षा किया अर्थात जैसे कहा है ये ऐसे कह दिया तो ये जो दुबारा व्यक्ति कह रहा है वो अनुवाद कर रहा है नहीं। नहीं। उसका कर्तित्व तो नहीं है उसको पौरुषेय नहीं कहा गया सजातीय उच्चारण अनपेक्षीय उच्चारण विषयत्व ये हो गया पौरुषेयत्व तो वेद में इसको सिद्ध करेंगे आगे कैसे होता है दिखाएंगे तो ये हो गया पौरुषत्व तो, ये वेद में नहीं रहेगा अर्थात वेद में तो सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण पूर्व पूर्वकल्प में जैसे उच्चारण था जुुुु? उसको अपेक्षा करके सापेक्ष उच्चारण फिर ईश्वर करेंगे पूर्वकल्प में जैसा था इस कल्प में बिल्कुल ऐसे ही करेंगे तो सापेक्ष हो गया अनपेक्ष हो जाएगा तो नूतन हो जाएगा सापेक्ष हो जाएगा तो फिर ये नूतन नहीं होगा ठीक है मैं स्वजातियों उच्चारणश्यो अनुपैक्षिया यश्यो स्वजातियों उच्चारण का अनुपैक्षिया जिसका तत्त्व तो तथा तो तो अर्थात् स्वजातियों उच्चारणों अनुपैक्षियों उच्चारण तथा तो विधो उच्चारणश्यो तो। विषयतों ये हो गया पूरुषे तो अच्छा आगे मूल में तथाचा तो तथा तो अर्थात टीका में कहते हैं उक्त विधेय पौरुषत्व सत्य पौरुषत्व तो का लक्षण अगर इस प्रकार कर देंगे तो फिर भी तो, और फिर तब तो ये भी नहीं कर सकते तो न अभी शब्द ही नहीं रहा क्यूँकी आकाश जब लय हो गया यह तो शब्द किधर रहेगा इसलिए शब्द भी नहीं रहा एक बार आकाश की सृष्टि हो जाएगा वो शब्द फिर रहेगा अंतिम तक इसलिए कहते हैं कि उत्पत्ति होता है अगर नया एक लोग आकाश को नित्य मानते हैं, वेदांति तब तो वो घट जाता है तो फिर वेटा नित्य हो जाता तो है ज्ञान में रहता है ये सब ज्ञान है ईश्वर का ज्ञान है ईश्वर का जो ज्ञान है वो अर्थात वो तो नित्य ज्ञान है ना नित्य ज्ञान इसलिए मेरे भी उनका ज्ञान है न ईश्वर का ज्ञान को लेकर जो पदार्थ को नित्य नहीं माना जाता है क्योंकि ईश्वर का ज्ञान में बुद्धि में जो रहा वो जगत में आया नहीं हम जो वेद का भी विचार कर रहे हैं वो ईश्वर का बुद्धि में होने वाला वेद का नहीं है ये तो अर्थात जगत में जो व्यवहार होने के वाला और ईश्वर क्या है ना शरीरधारी नहीं मानने से ईश्वर तो का ज्ञान को लेकर के कुछ नित्या नित्य अन्य लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो जैसे नयायिक लोग कह सकते हैं कि ईश्वर का ज्ञान नित्य है वेदांत तो मत तुम्हें नहीं हो पाएगा ना वेदांत तो मत तुम्हें ईश्वर नित्य है क्या नित्य <laughs> नहीं है उसका ज्ञान कहाँ से नित्य आएगा इसलिए वेदांत नित्य नहीं हो। आ, उस दृष्टि से नहीं होगा ईश्वर भी नहीं रहेगा ना और नहीं रहेगा तो फिर नित्य नहीं वही तो करता है अज्ञान <laughs> <laughs> तो अर्थात अज्ञान साथ में आने से ही आरम्भ होगा ये सब चीज अगर अज्ञान नहीं है तो फिर सृष्टि पल में नहीं है तो वेदांत में ईश्वर का योगदान क्या है वेदांत में वेदांत में घटो पटो नदी पर्वत भूख मनुष्य पेट ये सब है है? जब तक ये है ईश्वर है ईश्वर का काम क्या क्यूँ है ये सब कहां से आया तो अज्ञान से आया अज्ञान से अज्ञान जड़ है ना एक चेतन चाहिए पीछे में और कहेंगे ब्रह्मो को लगाइए ब्रह्म निष्क्रिय है इसलिए ऐसा एक चेतन को लगाना पड़ेगा जो ब्रह्म जैसा निष्क्रिय नहीं है तो चाहिए ईश्वर चाहिए इसलिए शायद मेरे कोई बोला था कि जो हॉकिंस को पढ़ने के लिए मतलब वर्तमान समय का वो शायद नहीं है अभी जो सबसे उच्च उच्चकोटी के वैज्ञानिक हो वो ये प्रश्न किया कि ईश्वर का काम क्या है अभी क्योंकि जगत ऐसे तो ही चलता है वो लोग प्रमाण कर देते सृष्टि होता प्रलय होता सृष्टि होता प्रलय होता तो ईश्वर का क्या काम है तो वो ये वाक्य कहने का दो मिनट के बाद पोप आया उस मीटिंग में वो बाद में लिखता है हम जिस समय ये कहा अगर पोप आता तो हमारा गलत तो वो वही प्रश्न करता है तो वेदांती ही कहते हैं कि वो, वो जड़ है ना इनका मत में वो लोग किंतु सिद्ध करते हैं कि ये कैसे होगा मतलब जगत कैसे सृष्टि होता है कैसे खुलता है वो लोग उसको विज्ञान से प्रमाण करते हैं कि तो एक जगह नहीं कह पाते हैं कि सृष्टि का प्रथम क्षण में ये कैसे खुल गया वो लोग कह देते हैं कि मतलब कोई पचास सेकंड लगभग सृष्टि के बाद आगे वो लोग कह पाते हैं ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसे हुआ ऐसे हुआ किंतु जब आरंभ हुआ उस क्षण से पचास सेकंड तक पचास सेकंड नहीं कुछ कहें उस क्षण में कैसा होता है वो विज्ञान उसको प्रमाण नहीं कर पाता अगर वो कर देगा तो फिर वो लोग कहेंगे देखो सृष्टि ऐसा ही होता है इस आवश्यकता नहीं वो तो नहीं कर पाते उसको क्योंकि ये लोग कहते हैं विज्ञान कहता है कि सृष्टि होने से पहले ये पूरा जगत शून्य डायमीटर में था अर्थात ये कोई अगर पदार्थ होगा हो इसके तो लिए कुछ जगह चाहिए ना कहते हैं कि सृष्टि होने से पहले इसका परिमाण था शून्य अभाव नहीं कहते हैं कहते पदार्थ तो था किंतु कोई देश नहीं था और काल भी तो नहीं था विज्ञान इसको सिद्ध करता है अर्थात सृष्टि से पहले देश काल नहीं था जो वेदांत कहता है की सृष्टि करेगा का विषय द्वारा ऐसे पीछे विज्ञान से प्रमाण कर देते है की ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे सृष्टि हुआ होकर इतना पीछे क्या मशीन को अच्छा अच्छा विचार विचार ये जो वैज्ञानिक होते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक ये लोग जीवन में कभी नहीं जाते है परीक्षागार में आइंसटाइन कभी जीवन में गया नहीं परीक्षागार में अच्छा। तो आप लोग यमुना यमुनालाल वाजपेयी गांधी का डाइने हाट था वो गया था अमेरिका गया आइंसटाइन को मिलने के लिए बोला की मैं थोड़ा आपका विज्ञानकार देखना चाहता हूँ वो उसको ले गया कमरे में ऐसा कमरा है पूरा खाली है बीच में एक आसन है आसन रहता कम्बल बोला तो कि ये हमारा विज्ञान का बोला हम वही देखने के लिए भी आया था अर्थात तो भारत तो वही कहता है ना सारे चिंता मतलब जो उच्च से आता है से नहीं आता। ये लोग जब कहते हैं बाकी लोग सारे जीवन लग करके उसको प्रमाण करते हैं हाँ हाँ ये बात ठीक है जैसे भाषा में ये बोलते हैं ना अर्थात सब चीज यहाँ से पहले आता है एक आदमी ऐसे सोचता है ऐसे हो सकता है क्या ऐसा होना चाहिए आगे फिर वैज्ञानिक लोग लग जाएंगे ऐसा क्यों नहीं होगा इसको मिला उसको मिला इसको काटो पीटो करके फिर गया हाँ बात हाँ, ठीक है सब चीज पहले यहां से आता है तो जो कह तो कहते हैं ना ऋषि कहते हैं अर्थात वास्तविक चेतन पदार्थ नहीं होने से कोई क्रिया नहीं हो पाएगा क्योंकि जड़ में अपने में कोई क्रिया नहीं हो पाएगा इसलिए देते देखिये एक मनुष्य कहते हैं कोई भी प्राणी वो एक प्राणी होने से पहले उसमें एक करतृत्व आता है फिर कुछ क्रिया करता है हम कभी नहीं कहते पत्थर कुछ कर दिया हम नहीं कहते किंतु तो कुछ प्राणी कुछ कर दिया कहते हैं इसी प्रकार की जगत को भी कोई कर दिया हम उसको जड़ नहीं कह पाएंगे जैसे कि हम नहीं कह पाते कि कोई प्राणी जब करता है हम कहता है ये किया इसलिए मानना पड़ेगा ईश्वर कहे हम विराट ब्रह्मा को स्वीकार कर पाएंगे ब्रह्मा जो विराट है क्योंकि स्थूल देह वाला समस्ट स्थूल है वे एक जीव है ना जीव, जीव है जीव। हम हिरण्य गर्भ को भी स्वीकार कर लेते हैं तो हिरण्य गर्भ जब सु में जाएगा तो वही तो ईश्वर है, हम प्राज्ञ हैं ना हम तेजस हैं ना हम विश्व है तीनों है, तीनु है? इसी प्रकार के, जो विराट है वही हिरण्य गर्भ है वही ईश्वर है, है। तो समी और जब हमारा क्या कहते ना पीछे लौटना होगा आपको ही लगेगा आप हीरो नगर होगा और, और पीछे हो जाएंगे तब तो जब सूक्ष्म कार्य नहीं करेगा आप देखेंगे आप ही ईश्वर हैं आप इस जगत को बनाते हैं तब तो फिर ये दृष्टि सृष्टि बात तो हो जाएगा ये होना ही पड़ेगा जो ईश्वर नहीं बनेगा वो ब्रह्मा कैसे होगा ईश्वर तो, तो होना पड़ेगा ना अर्थात तो पहले ये भावना आएगा कि हम ही ईश्वर है जगत को बनाते हैं ये क्यों बनाना है कि था जब नहीं बनेगा वो ब्रह्म है ये होगा <laughs> सभी को होगा आपको भी होगा कभी कब होगा ये देखना <laughs> मतलब यहाँ को वही है कि चेतन के बिना नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगा ये बृहदारण्य के विचार अच्छा तो द्वितीय अध्याय का पंचम ब्राह्मण में आएगा ये बात थोड़ा विचार आएगा में में अच्छा ये पूरा हो गया दक्षिण देख रहे तथा तो परमेश्वर पूर्व सर्ग सिद्ध समान अनुपूर्विकं वेदावी सामना विरचित आद्य काल में आदो भव आद्य परमेश्वर पूर्व सर्ग सिद्ध वेद का अनुपूर्वी सामानपूर्वीक वेद विरचित ना ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी सूक्ष्म शरीर वाले हैं सूक्ष्म शरीर अर्थात बुद्धि ब्रह्मा जी ब्रह्माजी का बुद्धि में वेद को उदय कर देंगे अर्थात ब्रह्मा जी का बुद्धि में आ जाएगा जाए। ये सब ये सब शब्द आ जाएगा यही हो गया कि ईश्वर कर्तित्व के अभी तो मतलब नहीं हुआ अच्छा विरचित गर्भ विष्णु अर्थात जिसको हम हिरण्य कहेंगे ये पहले विचार आ गया ना ये तीन देवता कैसे कहते हैं अगर ईश्वर एक ही है तो ताकि उसी एक व्यक्ति का अलग अलग, अलग कार्य को अलग अलग, अलग, अलग, अलग कह देते तो है तो है वही एक ही है हिरण्य को ही सभी देवता रूप से किन्तु हिरण्य का इतना अंतर वहां कहा की हिरण्य ईश्वर कोटि में नहीं है क्योंकि इसका जन्म हुआ और कहीं शास्त्र पुराण शास्त्र नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु शिव का कहीं जन्म नहीं आता है कहीं नहीं आता है हिरण्य गर्भ का जन्म होता है इसलिए वो तीन ईश्वर कोटि में है अर्थात एक ही ईश्वर का तीन अलग अलग रूप होगा तो ब्रह्मा होगा जब सृष्टि करेगा हिरण्य को जन्म करेगा जब सृष्टि हो गया तो फिर विष्णु होगा तो फिर पालन करेगा तो ईश्वर कोटि में है ईश्वर कोटि अर्थात सूक्ष्म शरीर धारी नहीं है सूक्ष्म शरीर आ गया तो जन्म वाला आ गया स्थल शरीर आ गया तो था? देवता बोलते समय ईश्वर विष्णु को नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये देवता ईश्वर हाँ, तो हाँ, कोटि में वो तीन माना जाते हैं ईश्वर कोटि अर्थात जिनका जन्म नहीं है तो उनका नाश हो जाएगा जब ज्ञान हो जाएगा नाश हो जाएगा क्योंकि उनका जन्म नहीं है अर्थात अज्ञान विशिष्ट चैतन्य उनको ईश्वर कहा जाता है ब्रह्मा जी कहें तो ईश्वर स्वयं ब्रह्मा जी हम कहने का समय में हम उनको स्थूल शरीर वाला लेते हैं अर्थात तो विराट विराट अर्थात तो विराट का अंदर में उसका एक बुद्धि रहेगा वो तो बुद्धि का नाम है हिरोनगर जैसे हम कहते हैं ना हम रामानंद है रामानंद कहते हैं शरीर वाला कहते हैं जी, जी। हमारे अंदर में एक बुद्धि है उसको हम कहते हैं तेजस तो अर्थात जिस समय में हम शरीर से अलग हो जाते हैं स्वप्न अवस्था में हम तो विश्व नहीं रहते हैं क्योंकि विश्व के साथ स्थूलों के साथ संबंध नहीं रहा स्वप्न अवस्था में हम तेजस है इसी प्रकार की विराट से जब हट जाएगा स्वप्न देखने लगेगा वो और विराट नहीं रहेगा वो हीरोनगर में रहेगा जिस समय में विराट है जिस समय हम विश्व है उस समय हम तेजसो हमारा है नहीं है तेजस है इसी प्रकार की जब विराट बनकर के सभा को चलाएगा तो उस समय में उसका हिरण्य है वो तो वो जानता है हम ही हिरण्य है और जिस समय हम सुसुप्ति में जाते हैं हम तो लेकर के जाते हैं क्या ने? हम प्राजी होते हैं इसी प्रकार की हिरण्य जिस समय में सूक्ष्म में नहीं रहेगा तो उस समय में अर्थात तो हिरण्य का ब्रह्मा जी का रात दिन होता है ना उसका जब रात होगा तो वो ईश्वर बन जाएगा उस समय में वो नहीं रह जाता तो हिरण नहीं रहेगा। ईश्वर तो ईश्वर वही है जैसे हम इसी समय में प्राग्ञ भी है तो जैसे भी है विश्व भी है आगे आगे जितना खुलेगा पीछे पीछे वाला नाश नहीं होगा उसके ऊपर सब और बाकी सब कपड़ा आकार तो, के तो अभी ये जीव इस शरीर को जैसे संबंध करता है मैं इसी प्रकार विराट भी इसी शरीर को संबंध करेगा सभी को सभी शरीर एक ही समय हम भी करेंगे करें, वो भी करेगा तो जिस समय में ये जीव अनुभव कर लेगा कि हम ही बा, आ, मतलब सही में हम ही विराट है हम ही सभी शरीर में संबंध कर रहा है जिस समय हो जाएगा इसके तो लिए इसके साथ संबंध कम होना कम हो जाएगा हो जाएगा सभी के साथ संबंध करेगा तो अर्थात इसके साथ इसके साथ जितना दृढ़ ना जो घर में बहुत आसक्त गांव के लिए काम करेगा तो घर में आसक्ति घट जाने से गांव के लिए काम करेगा तो इसी प्रकार गांव में आसक्ति घट जाने से देश के लिए काम करेगा ठीक है इसी प्रकार की है जितना आसक्ति घट जाएगा आगे आगे और पहले बी से हट करके समष्टि को जाना ही पड़ेगा फिर समष्टि भी एक दिन मिथ्या प्रमाणित तो हो जाएगा कहेगा ये समी भी कुछ नहीं है ये तो कल्पना मात्र फिर आगे उससे भी हट जाएगा बी से समी भावना जब तक नहीं होगा से सीधा उसको नहीं जा पाएगा शुद्ध को नहीं जा पाएगा बीच में समझती है इसलिए समस्ती तो आना ही पड़ेगा जो निष्काम सेवा इत्यादि कहते हैं ये सब उसी के ही हैं दृष्टि भावना को हटा करके समी में लेने के लिए वो उपासना से भी होता होगा बार बार चिंतन करेगा तो होगा पूर्वसर्ग सिद्ध वेद आनुपूर्वी सबको बेदा, न तो तदातीय वेदातीय अर्थात समान वर्ण आनुपूर्वी नहीं होना है इस प्रकार नहीं है बिल्कुल ये समान रहेगा इति न सजातीय उच्चारण अनापेक्ष उच्चारण विषयत्व पौरुषत्व वेदान अगर सजातीय उच्चारण को अपेक्षा नहीं करके उच्चारण हो जाएगा जैसे नूतन कोई कुछ रचना करता है वो पुरुष हो जाएगा किंतु वेद में ऐसा नहीं है पूर्व सर्ग में जैसा अनुपूर्वी है उसी को ठीक उसी प्रकार की सापेक्ष उच्चारण करेगा ठीक है में इति अर्थात तो उक्त हेतु हो द्वितीय पंक्ति में देना न तो सजातीय वेदम इति अर्थात उस हेतु से अर्थात न तो हम, अर्थात क्योंकि पूर्व सर्ग वेद का अनुपूर्वी के समानुपूर्वी वाला है इसलिए न उक्त टीका में न उक्त पौरुषेयत्व वेद से इसलिए वेद पौरुषय नहीं है और अस्थि च पौरुषेय पौरुशे एतर लक्षण जो पूर्व पौरुषेयत्व का लक्षण है सजातीय उच्चारण अनापेक्ष उच्चारण विषय ये पौरुषेय भारत आधीन में है मूल में भारत आदि नाम तू सजातीय उच्चारण अनपेक्षी ब्याजी जब लिखते है पूर्वकल्प में ठीक इसी प्रकार की था वो नहीं है पूर्वक्रम का घटना क्रम इसी प्रकार की था किन्तु पूर्वकल्प का जो शास्त्र है पूर्वकल्प में महाभारत था ना नूतन कहाँ से आ जाएगा पूर्वकल्प में भी महाभारत था उस महाभारत का घटना क्रम इनको आ जाएगा किन्तु उसका शब्द ये नहीं आएगा नहीं आने से कुछ शब्द में आगे पीछे हो सकता है इसलिए जो विज्ञान कहता है कि पूर्व कल्प में सृष्टि जैसा था इस कल्प में सृष्टि ऐसा ही होगा किंतु तो थोड़ा सा कहते हैं। थोड़ा कुछ परिवर्तन होगा तो प्रमाण करके दिखाते हैं जो की का हम सत्ताईस बार देख लिया ये रामजी आने का और थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है इसलिए कहते हैं ना पूर्वकल्प में राम जी कल्प भेद नया लोग कहते हैं ना जो भेद में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन ये हो सकता है ये लोग भी इसको विज्ञान में प्रमाण करके कहता है भेद में अर्थात वेद को छोड़ करके बाकी जो अर्थात एक बार जो पंचीकृत जगत में आ गया इसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा ही आएगा और व्यक्ति वही रहते हैं निश्चित कैसे वो सारे वैसे ही रहते हैं कैसे व्यक्ति जो होते हैं पात्र हाँ ऐसे रहेंगे किन्तु तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा कितना परिवर्तन होगा वो अनिश्चित नहीं हो पाएगा अर्थात पूर्व कल्प में ऐसे ही बैठा था ऐसे ही सब हुआ ये सब हुआ ऐसे ही हम लोग बैठे थे फिर विचार कर रहे थे फिर अगला कल्प आ गया, और आगे फिर आएंगे। को निश्चय नहीं <laughs> <दोगे हैं> <laughs> तो ये जब हो जाएगा तो पता चलेगा आगे और आएंगे नहीं आएंगे <laughs> तो अर्थात तो नहीं जब तक ये कहा जाएगा की जिस व्यक्ति ये उच्चारण करेगा कि पूर्व पूर्वकल्प में ठीक ऐसा था वो नहीं कह पाएगा कि आगे कल्प में ऐसा नहीं होगा उत्तर नहीं है उसके पास उसको मानना पड़ेगा इसलिए कितने बार बोला होगा कि कोई जाके उड़िया बाबा को पूछा को जाके कहा कि महाराज जी हमको तो ज्ञान हो गया बाबा जी बोले बिल्कुल बढ़िया बात संसार में और एक महान कार्य हुआ तो कहा कि तो आगे तो मेरा और जन्म होगा ही नहीं बोले हाँ ये तो बात सत्य है किन्तु आगे और आपका जन्म नहीं हुआ बढ़िया बात इस बार तो एक बार जन्म जो हो गया था ठीक है वो तो अंतिम जन्म वो बोला कि हाँ मेरे को इस बार तो जन्म हो गया था आगे और होगा नहीं बाकी हो इस बार हुआ है न हुआ है अर्थात तो जगत में ये जगत पूर्ण कल्पित तो ऐसे निश्चय हुआ उसके <coughs> नहीं हुआ अगर इस बार जन्म हुआ है आगे होगा इस बार भी जन्म नहीं हुआ ये तो केवल कल्पना कर करता है रज्जु में अगर एक बार सर्प देखा कहते ये सर्प उत्पन्न हुआ फिर आगे होगा जब निश्चय हो गया ये हुआ नहीं तो केवल ये सोचता ही है तो फिर आगे और होगा नहीं अर्थात तो जब तक तो ये दृष्टि सृष्टि बाद दृढ़ नहीं होगा तब तक तो ये चक्र से छुटकारा नहीं है इसलिए दृष्टि सृष्टि दृढ़ हो जाने से पूर्व पक्षी कहता है अद सिद्धि में इसको दिखाए है तब तो आपका सब जितने सारे आचार्य हैं ये तो सब कोई भी ज्ञानी नहीं है क्योंकि आज तक तो कोई भी मुक्त नहीं है ना जीवो तो एक है एक ही है दृष्टि सृष्टिवाद सिद्धांत कहता है इसमें पूछने का क्या है और बाकी कोई व्यक्ति मतलब वास्तव हो तो तो एक ही तो जीव है एक जीववाद कहते हैं ना वो जीव कौन है ईश्वर है अर्थात एक ही जीव है वो सृष्टि करता है वही ईश्वर है तो उसको ईश्वर कहिए कहिए विराट कहिए तो वही एक ही है तो फिर वो जान लेता है कि तो नहीं। नहीं केवल उसका कल्पना मात्र बार बार वृदानंद इत्यादि में आता है ना ये तो ब्रह्मा जी का कल्पना अच्छा कल इसमें आया था जो गीता चलते है ना अपराह में तो अर्थात वहाँ कहता है कि सहस्र कोटि ब्रह्म कल्पना जगत हम ऐसे ही सहस्र कोटि ब्रह्म कल्पना मतलब जगत में कल्पो में हम लोग चलते चलते हैं इसे, है अनाधिकाल से इसका मतलब जो जो ईश्वर जो अभी मैं सोचता हूँ मैं जान करके सोचेंगे तो अच्छा चल रहा है सर दुख सुख दोनों सोच सकता हूँ तब तो में ईश्वर है जब मैं सो करके जो सुख दुख बोंगे तो तब तुम्हें तो जीव वही ईश्वर का भी चल ईश्वर नहीं सोचेगा कि अच्छा चल रहा है, ईश्वर सोचेगा कि चल रहा है, अच्छा बुरा किया तो फिर वो आया अच्छा आएगा तो बुरा आएगा ना साथ में ईश्वर जान करके ही जो, जो भी सोच रहे हैं कुछ अच्छा चीज प्रबंधन ईश्वर ईश्वर का नहीं ईश्वर कहेगा की उसका हाथ कट गया इसका गला में माला आया और अच्छा बुरा उसका शब्द नहीं है और कहेगा वो तो बस ऐसा ही तो मतलब शब्द से दोनों सोचता है तो उसका बुद्धि में ये सब चलता रहेगा और ईश्वर जैसे ही कल्पना कर लेगा ऐसे ही चलेगा हम रजू में अगर कल्पना करेंगे हम सर्प को देखेंगे हमको सर्प दिखेगा हम माला को देखेंगे माला दिखेगा हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है बुद्धि में हम नहीं कर पाते जो लोग कहते हैं ना योगी हो जाते हैं कैसे पदार्थ बना देते हैं योगी पदार्थ बना देते ना कैसे बना देते हैं योग सूत्र में आया जिसको भूत सिद्धि आ जाता है वो बना देता है ना कैसे बना देता है जैसे बनाते ऐसे ऐसे ही है बहुत जोर अगर आप चिंतन करेंगे यहाँ तो ये यह जो गंगा किनारे है ना यहाँ तो रात 10 बजे निश्चित रूप से पिशाच मिलते हैं आप जाइए तो आपको बिल्कुल खाली अंक दिखेगा पिशाच बहुत जोर अगर सोचेंगे तो जिस प्रकार कल्पना है ये बार बार इसको सोचें ये कल्पिता ही है ये अच्छा आगे मूल में कि भारत आदि नाम तो सजातीय उच्चारण तेसाम पौरुषेयत्व एवं पौरुषेय भेदेन आगम दुधा निरूपित कुछ पौरुषे आगम हो जाते हैं और अपौर आगम अर्थात वेद इसलिए वेद को निगम कहा जाता है निश्चयन गमन बाकी सब पौरुषेय आगम हो गया दो प्रकार वेदात परिभाषायागम परछेद पूरा हुआ श्रीमत परमश परिव्राज काचार्य बाल गोपाल तीर्थ श्रीपाद शिष्य दत्त वंश बतंस राम कुमार सुनु धनपति सूरी सुत शिव दत्त विरचितायम वेदांत परिभाषा कागम परिचय ते ठीक है इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है जगत मिथ्या तो बार बार करके कैसे भी रास्ता करके करना ही पड़ेगा अगर सत्य तो बुद्धि जगत में रहेगा तब तो ये घटेगा नहीं सत्य तो बुद्धि रहने का कारण है कि हमको कहीं कुछ अंकर आंकर क्या कहते हैं कहीं ना कहीं हमको हुक लगा है अर्थात हम किसी करना चाहते हैं और हो सकता है कि जो हमसे होना है वो हमको पता नहीं है अवचेतन मन में है इसलिए वो पता भी नहीं चलता जिसका इतना शुद्ध हो गया उसका चेतन मन में दिख जाएगा आगे तो ये कर देंगे इतना कर देंगे बस ये काम है किंतु तो अवचेतन में अगर रहेगा तब तो, तो पता भी नहीं चलेगा क्या और चेतन मन में जो है वो दो तो आगे हमारा बाकी रहा रावण जैसा आगे तो हमको कुछ और करना नहीं है किंतु तो वो दो होने के बाद पूरा हो जाएगा और इसी पर का तो हो सकता है कभी कभी कुछ दिखता नहीं आगे और कुछ करने के लिए बाकी किन्तु तो इधर काम भी बनता नहीं अच्छा हमारा अवचेत कुछ बचा दे कठिन है